नमस्कार आश्रम के वार्षिक होली मिले समारोह में आप सबका स्वागत है मैं गुरुदेव गुरुदेव और को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ समस्त गुरुमंडल को जिनका प्रकाश आप तक पहुँचे इसके लिए मैं कृतज्ञ मुझे माध्यम बनाया तो कृतज्ञता के साथ आप सबका यहाँ पर मैंने की गहराइय आश्रम आज करीब सत्रवा साल चल रहा है। रहे को संचालित कर रहा है और ये संचालन निश्चित रूप से आप सबके सहयोग प्रेम सद्भावना और आपकी सहभागिता के बेचर संभव ही नहीं हो पाता और धन्यवाद देता हूँ मैं उन सब लोगों को क्योंकि किसी भी संस्था के लिए जब आप संस्था में आते हैं तो आपको मेरा चेहरा दिखाई देता लेकिन है लेकिन पर्दे के पीछे बहुत लोग हैं जो दिखाई चाहना नहीं लेकिन उनके सहयोग के बिगा इस आश्रम या किसी भी संस्था का संचालन संभव नहीं होगा यहाँ पर मेरे कई कर्मचारी जो उसकी साफ़ सफाई रखते हैं ध्यान रखते हैं कि कहीं डाले तो नहीं हो रही कहीं पानी की कमी तो नहीं उतना लीक नहीं कर रहा है कहीं बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया और जब हम आते हैं तो वो हमको एकदम कांच की तरह साफ सुथरा दिखाई देता है तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ उन जो इस आश्रम को साफ स्वच्छ और, और इसके उन सब श्रोताओं को मेरा धन्यवाद जो प्रेरणा का थे। जब आते हैं जब तो कार्यरक्षी तो के बैठ कर कुछ नहीं बोल सकता और को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे हृदय में का बीज में में ही में ही डाला आप के जितने हैं सब प्रमुख जी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने ये काम यहाँ पर बखूबी कई लोगों के साथ किया है और आज कर्म को जो पूजा केंद्र तो है कहते हैं आपके ही मित्र इतने बच्चों दीक्षित जो मेरे गुरु रहे हैं जो शिक्षा गुरु थे मेरे बचपन में और उनका जो योगदान है वह किसी भी शब्दों में नहीं कह सकता और आज भी मेरे संपर्क में वो जब भी कविताएं खूब लिखते हैं और जब भी लिखते हैं नई कविता तो मुझे जरूर भेजते हैं आज वो भी इनकी ही सबों पर हैं वो भी इन कैसे बरस से हैं वाले रहते हैं और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से जो प्रेम किया था जब मैं कक्षा दसवीं और ग्यारहवीं में था उसका कोई उन्होंने जो जीवन को संभालने की बयान कर सकता तो किसी पुष्प को आप देखते हैं तो उसके पीछे माल्य होता है मिट्टी होती है माहौल होता है और कई लोग होते हैं जो उसको पुष्प होने में सहयोग करते हैं मैं आपको जो ऐसा खड़ा दिखता हूँ उसके पीछे कई लोगों का सहयोग में आज उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो इस स्थिति का आने में इस आश्रम को बनाने में मानसिक सहयोग आर्थिक सहयोग और श्रम सब जो हमको यहाँ मिला है वो मेरी कल्पना से बाहर ने बोला कि आश्रम आश्रम बनाना है। आश्रम का ब्लूप्रिंट बन गया कुछ लोगों ने जमीन दान करने के लिए सहयोग दे दिया लेकिन मुझे ये था मालूम कि मुझे काश्मीर शिव दर्शन पर यह आश्रम संचालित करना है लेकिन मुझे काश्मीर शिव दर्शन का कुछ भी नहीं आता मात्र उद्धव पर विश्वास था कि ये अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ तो काश्मीर शिव दर्शक का प्रसार प्रचार करना है और यही सर्वोच्च ज्ञान है और इसके लिए मैंने स्वीकृति दे दी। आश्रम बनने लगा मैं घर बनने लगा मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया कितने लोगों ने खूब क्रिटिसाइज भी किया अच्छी बच्ची चलती प्रैक्टिस छोड़ के साधु बनने चले हो क्या है हाँ। लेकिन गुरुदेव की की के आगे मेरा में में किसी कोई कोई कोई मलाल नहीं नहीं नहीं था, कोई भी नहीं था, संशय भी कभी थी। इस विश्वास के साथ कि जो भी होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से उचित ही होगा और अपने आप में साथ मिलता चलाया गया उन लोगों का जिन्होंने रूप देने अपनी भूमिका निभाई और आज भी आप एक छोटे से निमंत्रण पर सब लोग आ जाते हैं से जाते हैं गुरु पूर्णिमा पर्वत आने लोगों को भी निमंत्रित करते हैं तो हम सब आश्रम में जुड़े ट्रस्टीजन और आने वाले साधन जन बुरा पूरा आप सबका धन्यवाद में कुछ बातें जो कुछ लोग रूप से नहीं भी आते हैं उनके लिए मैं बताना कि किसी आध्यात्मिक या या आश्रम या इसमें कई लोगों को लेकर चलते हैं सबके अपने अपने उचित उद्देश्य होते यहां पर भी हमारा एक ही उद्देश्य है कि अभिनव गुप्त पदाचार्य जी की शिक्षाओं के आधीन काश्मीर शिव दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे उद्देश्य जिसको लेकर शासक की स्थापना एक ही बात एक ही लाइन है बस इस उद्देश्य को लेकर शासक इस उद्देश्य से इतर कोई कार्यक्रम यहाँ पर हमको मिल सकते इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें जो कुछ करना है हम सब करेंगे लेकिन इससे ही हमको कुछ नहीं कर इसी बात को तो सोच के क्योंकि जब तक गुरुदेव कहते थे कि में एकाग्रता नहीं होती नहीं होगी तब तक तो उसमें विशालता नहीं होती आप दस उदेशों को लेकर चलोगे तो किसी के प्रति न्याय नहीं कर पाओगे इसलिए एक ही उद्देश्य रखने संक्षेप में आप सबको बताऊ में शिव दर्शन काश में क्यों पड़ा क्योंकि इस विधा को पुनर्जीवित करने के लिए जो अद्वैत शिव दर्शन है इसे पुनर्जीवित करने के लिए जो विद्वानों ने काम किए उसका एक छोटा सा इतिहास बताना चाहूंगा सातवीं सदी में एक क्षमा चाहूंगा कि हमारे इतिहास लेखक या तो ठीक से लिख नहीं पाए या वो किसी दबाव के कारण या हमारा इतिहास इतिहास के पन्नों में कब्र बन गया सातवीं सदी में हमारे देश में एक शासक थे जो काश्मीर के शासक थे और उनका नाम था ललिता थे कहीं सुनने में बहुत कम आया होगा आप सबके ललितादित्य नाम के राजा काश्मीर में रहे पहली बार मैंने किसी मीडिया में उनका नाम सुना तो एक काश्मीर फाइल्स नाम की अभी फिल्म बनी उसमें राजा ललितादित्य का नाम आया वर्षों से मैं सोच रहा था कि किसी ने नाम सुना भी कि लेकिन किसी ने अगर सर्च की तो पक्का पाया कि काश्मीर फाइल्स में निश्चित रूप से वो उनका नाम उल्लेखित है वो क्या करते थे सामान्यतः राजा जब किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करते थे तो धन वैभव उसको ले जाते थे अपने अपने राज्य में सोना चांदी या जो भी वैभव होता था वहां का वो उठा कर ले जाते थे राजा ललितादित्य बहुत विद्वान थे और उससे बड़े विद्वान थे उनकी को विद्वानों की कदर करते वो हिंदुस्तान भर के जो रचनाकार संगीतकार चित्रकार लेखक कवि चिंतक आलोचक उन सबको निमंत्रित करते थे उन्हें ससम्मान स्वयं आकर लेके जाते थे और आश्रय में बसने के लिए उन्हें मकान जमीन जो कुछ आवश्यक होता था सब देते दे थे और उन्हें कहते तो आप अपना आप अपना रचनात्मक कार्य और भी जीविका की चिंता राज्य शासन पर छोड़ दी हम आपकी जीविका चलाएंगे आपके बच्चों की पढ़ाई आपके लिए कपड़े लगते का खर्चा आपका रहने खाने का खर्चा सब कुछ राज्य शासन के खजाने से चलाएंगे प्रणब है ऐसे राजा जो जिनकी सोच की इतनी लक्षण थी और ये हमको बहुत पुराने अब्दिकाल की बात नहीं कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं सातवीं आठवीं से दी उस समय में काश्मीर में जाकर ज्ञान पाना कुछ वैसे ही होता था जैसे आज आदमी सोचता है मैं ऑक्सफोर्ड चला जाऊँ प्रिंसटन चला जाऊँ इसी, इसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री लेके आऊ ऐसे ही दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हैं उनके मन में आता था कि किसी समय काश्मीर में अवसर मिल जाए कुछ सीखने का एक समय नालंदा का भी ऐसा ही था जो वहां पर आने वाला अपने आपको धन्य समझता वहां पर पढ़ने का या वहां कुछ शिक्षा ग्रहण करने का चरण में कुछ सीखने का अवसर मिला और जब आध्यात्म की और कला की बात होती है फाइन आर्ट्स की बात होती तो इसके लिए काश्मीर प्रसिद्ध है और काश्मीर में दुनिया भर के लोग फाइन आर्ट्स के लिए कला के लिए तंत्र सीखने के लिए अद्वैत सीखने के लिए चित्रकारी सीखने के लिए संगीत सीखने के लिए एकत्रित हो आज हमारे हृदय से या हमारे ज्ञान पटल से ये बात ओझल हमसे छिपा ली गई है या इस पर किसी ने इसके महत्व को ध्यान ही नहीं दिया और यही कारण है कि वहाँ पर जो ऋषि हुए हुए उसी परंपरा में एक हजार साल पहले दसवीं सदी के अंत में और ग्यारहवीं सदी के आरंभ में अभिनव ये जो अभिनव अभिन थे एक ऐसा दार्शनिक है, जैसे सदियों में कोई एक होता है सदियों में कोई ऐसा दार्शनिक मिलेगा क्योंकि उनकी जो इनर विजन थी वो कई सदियों के पार तक उन्होंने हिंदुस्तान भर के अद्वैत ज्ञान पाने के लिए हिंदुस्तान भर के विभिन्न धर्मों को जानने के लिए उन्होंने कई गुरु बनाए गुरुओं से ज्ञान लिया उन्होंने व्याकरण का ज्ञान अपने पिता नरसिंह गुप्ता से लिया और उन्होंने अपना शिव दर्शन दर्शन के जो विभिन्न क्रम दर्शन, दर्शन इनका ज्ञान ज्ञान विभिन्न के द्वारा प्राप्त किया और समस्त भंडार उन्होंने तंत्रा एक तंत्रालोक नामक रचना में किया एक ग्रंथ दसवीं और ग्यारहवीं सदी के बाद हम सब जानते हैं इतिहास में क्या हुआ उसके बाद उस रचना के बाद एक ऐसा हमारा ब्लैक टाइम आया काला अवसर आया भारतीय समुदाय के लिए कि जहां पर विदेशियों ने न केवल शासन किया लेकिन हमारे संस्कृति को नष्ट करने का पूर्ण पूर्ण प्रयास नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया श्मीर में उपलब्ध समस्त साहित्य को वहां पर ललित कलाओं के जो संग्रह थे धारा को कोई कभी नष्ट नहीं कर सकते उसके अधिकांश को नष्ट करने के बाद भी तंत्राल इस समय की लंबी कसौटी तो पर खड़ा होता आज जहां खड़ा है आज विश्व को प्रकाश देने के पिछले करीब सौ वर्ष पहले काश्मीर में एक संतोष लक्ष्मण जी महाराज जो बचपन से ध्यान और ईश्वर चर्चा के अलावा किसी और चर्चा में रुचि कर उनके पिता बहुत धनवान थे शिकारे बनाने का कारखाना था उनका और वो बचपन से ही एक बात बोलते थे मुझे आपके व्यवसाय में कोई रुचि थी और अंततः उन्होंने जित करके अपने लिए एक छोटा सा पहाड़ी पर एक परिवार स्थान बनवा लिया जहाँ पर उन्होंने सबका ध्यान रख उन्होंने विभिन्न गुरुओं से संस्कृत व्याकरण अंग्रेजी साहित्य लिए गए लेकिन उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान लिया और अंधत वो तंत्र लोगों को उन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया उसका उन्होंने लोगों को ज्ञान देना पढ़ाना सब कुछ के जो विश्वविद्यालय संस्कृत के कुलपति बने वो उनसे दीक्षा उन्होंने दीक्षा में क्या माना इस लोक तंत्राल हृदय मनोन का तो बड़ा महत्व कार्य शायद क्षमताओं के परे लेकिन उन्होंने गुरु आज्ञा मानकर एक दिन उस पुस्तक को अपनी आराध्या के सामने रखा एक कलम और एक किताब रखी और एक खाली डायरी और प्रार्थना की मां मुझे रास्ता दिखा उसी दिन उन्हें स्वप्न में एक सफेद दाढ़ी बड़ी बड़ी आँखें ऊंचा चेहरा लंबे हाथ ऐसे संत के दर्शन हुए और उन्होंने उस कार्य को निर्बल रूप से होने का आशीर्वाद ये बात जब उन्होंने लक्ष्मण महाराज को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आचार्य अभिनव तक आशीर्वाद मिल है। अब इस बारे को तुम्हें सम्पन्न करने से कोई नहीं हो सकता उन्होंने इस कार्य को आरम्भ किया और तंत्रों का हिंदी अनुवाद और ये अनुवाद ही आज हमारे लिए दिशा दर्शन है जिसके द्वारा उन्होंने न केवल अनुवाद किया उसमें मीर क्षेर के नाम से एक अपनी विवेचना नहीं अनुवाद और ये विवेचना आज हमारे मार्गदर्शक है प्रकाशन जिसको आधार लेकर हम यहाँ पर का तो अंतर क्या है हम बहुत सारे धर्म ग्रंथों के नाम लेने की जरूरत वक्त बहुत सारे हर धर्म के अपने अपने ग्रंथ हैं आचार्यभिन केवल तंत्र लोग कई अन्य ग्रंथों पर जैसे भारती उन्होंने लिखी जो नाट्य शास्त्र पर एस पर किताबें लिखी, किताबेंद पर किताबें लिखी, धनोचन उन्होंने कई पूर्ण ऋषियों की जो रचनाएं थी उन पर अपनी टी गई उन्होंने श्रीमद भागवत गीता तो के नाम से आज भी हमारे पास उपलब्ध है वो समस्त ज्ञान और हम जो बहुत कुछ संसार में देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान मोटा मोटा अंतर है कुछ जो ज्ञान होता है एक धर्म के लिए होता है और उस धर्म को हम निश्चित रूप से धर्म के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं करते लिए उसको मान्यता भी देते हैं लेकिन विश्वधर्म स्वधर्म से बड़ा ये क्या है ये तो ऐसी है जैसे एक प्राइमरी स्कूल एक हायर स्कूल एजुकेशन और उसके बाद में डॉक्टर ऐसे क्रमशः मान्यता ही में कुछ तो बदलती है आज बचपन में आप कहेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। फिर आज ने बोला ये तो अपना रास्ता बदलता है कि भी हो तो तो लेकिन आज भी प्राइमरी स्कूल में तो वही पढ़ा जाएगा प्रकाश सीधे क्योंकि उस बात को समझने के लिए जो मेचोरिटी जो परिपक्वता बात बात है आज चल रहा है लेकिन हमको जोर जो पर संसार चलता देखता है तो सोसाइटी तो सोशार, के कुछ रूल्स हमको फॉलो करना और धर्म हमको भय प्रेम सबके द्वारा एक जीवन का रास्ता सिखाता है कि कि जीवन जीने की ये सही तरीका है। है, है लेकिन धर्म धर्म के साथ एक अजीब जुड़ जाती है। जो होना तो नहीं चाहिए पर होती है। कि हमारा दूसरों से केवल इतना और दूसरों का धर्म गलत है यही पर धर्म की सीमा उसके स्वयं के उद्देश्य को खाया है। धर्म धर्म का उद्देश्य जीने की एक रहा, एक अनुशासन जो सिखाता है। इस के द्वारा के। अगर कोई धर्म कहता है कि प्रातः हो स्नान करो परमेश्वर के दर्शन करो उपवास करो तीर्थ जाओ ये सब चीज हमारे एक अनुशासन सिखाता है हृदय में परमेश्वर के प्रेम की भावना बढ़ता है एक सर्वोच्च सत्ता के बारे में हमें आगाह करता है बताते हैं सर्वोच्च सत्ता है जो हम जो कुछ करते हैं ताकि अपना है, रही है। लेकिन जब हम अपना धर्म को लड़ाई से और कट्टरता की सीमाओं में ले जाते हैं यह धर्म हमें धर्म के नाम पर अधर्मी बना यहां हम उच्चतर स्तर की बात करते हैं तो वहां पे आता है अध्यात्म जो अध्यात्म होता है धर्म की समस्त सीमाओं के बारे में हिंदू धर्म का है ना किसी मुस्लिम धर्म का ना ईसाई का है ना क्रिश्चन का ना न पारसी का ये धर्म तो मनुष्य का है ये धर्म किसी भी धार्मिक सीमाओं से बढ़ परमेश्वर एक दो तीन चार दस पांच नहीं है सर्वोच्च सत्ता एक ही हो सकती है उसके नाम कितने भी हो लेकिन सर्वोच्च सत्ता तो एक ही होती है जहां कैप्टन होता है का भी एक ही कैप्टन है जिसको हम नाम कुछ भी दे सकते इसी सर्वोच्च सत्ता को तो रख के जब हम आचरण करते तो हम यूनिवर्सल सिटीजन कहलाने का अधिकार भी हासिल कर सकते ऐसे किसी आचरण के लिए ऐसे किसी समझ के लिए हमें तक इतना अच्छा अति विश्लेषित अति विस्तृत और गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है कि ये हमको मातृ कोई विद्वान या भाषण देने वाला या वक्ता बनाने से काम नहीं चलता यहाँ उसे एक दृष्टा बदल वो एक संसार को देखने की नई दृष्टि विकसित करता है वो खुद नई दृष्टि ही संसार को बदल हमको लगता है ये हमारा विरोधी है और हम उससे घृणा करने लगे वाला विरोधी भी को से देखता है तो भी है जो विरोध वो उसके अपने और वो तो प्रतिबिंब है, है प्रतिबिंब है उसका आपके कर्मफलों में इसलिए उसमें विरोध तो प्रतीत होता है एक दर्पण स्वयं होता है। है दिस ये बताने में तो सुंदर हो गया तो। उसे कोई होता। वो तो वही बताता है जो आप ऐसे ही समस्त संसार समाज आपके कर्म कलों को लेके आता है और उसमें हमें कुछ शत्रु मित्र अपने पढ़ाए ये सब हमारे अपने कर्मों की पृथ्वी में रिफ्लेक्शंस अगर कोई निरपेक्ष रूप से बुरा होगा एब्सोल्युटली बुरा होगा तो वो हर एक के लिए बुरा हो लेकिन एक दुष्ट उसकी पत्नी को तो अच्छा लगता है उसके बेटे को तो अच्छा लगता है उसके कई मित्र हैं उनको अच्छा लगता है निरपेक्ष रूप से बुरा नहीं है उससे बुरा ही है वो देखना मालिका कर अब हम कहेंगे हमको क्या करना चाहिए हमारे क्या कर्तव्य है हमारे कर्तव्य तो जो सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल है वही है हमें वही करना है जो सामाजिक मान्यताओं से उचित है रोकना है दुष्ट का सामना करना है कहीं आपको अत्याचार होते जाती है तो एक नैतिक साहस दिखाना है उस अत्याचारों को रोकना है लेकिन हृदय में वो दृष्टि वो जागरूकता क्षणभर को भी समाप्त क्योंकि कोई मेरा कर लेकर आया है लेकिन हृदय में कभी तो शत्रुता शत्रुता व्यवहार में लेकिन हृदय में ये दोनों में अलग करना कठिन होता है क्रोध हमारे अंदर से है सच में तो क्रोध का अभिनय करना जरूरी होता है तो क्रोध आपको क्रोध करना जरूरी है, है अगर तो तो तो क्रोध का भीतर से आना जरूरी नहीं है ये कई बातें ऐसी हैं जो हम जब समझते हैं सीखते हैं तो हम अलग व्यक्ति बनते हैं उस अलग व्यक्ति बनने में तो कोई नहीं है आनंद है। वही व्यक्ति विश्व आगृत की तरफ जब कोई न्यायाधीश कोई देता है, तो उसके हृदय वो तो एक से बना है एक व्यवस्था से बना है और उस व्यवस्था के आखिर उसे अपना निर्णय लेना है अगर वो है अगर वो पूरा ग्रह से ग्रस्त है तो उसका कर्म कर लेकिन अगर वो जो करता करता है को है वो किसी जो देता है किसी भी देता है। जो जो दे देता देता उसके दे लिए में उसी कोई है क्योंकि उसका अपना भगवान कृष्ण सिखाया तुम्हारा कर्तव्य है के था था था था था था। और तुम यहां से कहोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए तो रिश्तेदारों को मार कर फिर तुम करो से करे आपके अपने वालों का और किसी भी मोह से आप अपना कर्तव्य लड़ना चाहते हैं किसी कर्म कर जिम्मेदारी आपकी मिली ऐसा समस्त ज्ञान आपको दर्शन से प्राप्त होता है ये ये है, लाएक है, लाएक दिस के लाइट जिससे हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समस्त शंकाओं का समाधान कर सकते और इसी के प्रयास के हेतु यहाँ पर है समस्त धर्मोवासियों का सर्वस्त धर्म के अनुयायियों का सबका स्वागत है कोई भी आ सकता है न यहाँ पर कोई मेंबरशिप है न कोई फीस है न किसी तरह कोई ड्रेस कोड है बस एक कोड है अगर आपको ठीक लगेगा तो आप बताएंगे और इसके अलावा है सबके लिए जो पर वाचन का उपयोग कर सकता है और गुरुवार को एक कार्यक्रम होता है हमारा उसका टाइम परसों से ठीक मिलता है आठ बजकर चौवालीस मिनट जिसमें आगे पेशा नहीं होते कार्यक्रम ठीक टाइम पेशा होता है आठ चौवालीस से और नौतीस को समाप्त होता है इतना सा छोटा सा समय आज भी इस समय एक हफ्ते बार रहते हैं तो जिसकी भी घर में इच्छा हो हमारे लिए स्वतंत्र है मैं किसी धार्मिक सीमाओं में अपने कार्यक्रम को नहीं मानते हमारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं परमेश्वर शिव की कोई सीमा नहीं होती सर्वोच्च सत्ता तो हम जो भी नाम है, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती न हम उस किसी सीमा पर पान सकते न उसको किसी नाम में पान वो स्वतंत्र है पूर्ण स्वतंत्र है और उसकी शक्ति भी स्वतंत्र शक्ति है पूर्ण स्वतंत्र है और वो स्वतंत्रता हम उसी स्वतंत्रता की इज्जत करते हैं सम्मान करते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप तैयारी है आप सब लोग अनुग्रह रहे हैं आप भोजन प्रसाद भी करें and